श्रीमद्भागवत महापुराण अथाष्ट सप्तति तमोध्याय दंतवक्त और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थयात्रा में बलराम जी के हाथ से सूतजी का वध श्रीशोकुवाच शिशुपाल सावस्या पौनृक दुर्मति परलोक गता कुरख्यसौदातिक्रुद्धो गदा पाणी प्रकंपयन पदभ्याज महासत्वृदेश सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुषपाल साल और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्त अकेला ही पैदल युद्धभू में आधम का वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी परंतु परीक्षित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है तम तथा तमालोक्य गाद सत्वर अव्य अर्थात कृष्ण सिंधु प्रत्य भगवान श्रीकृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटों को आगे बढ़ने से रोक देती है वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया गदा मुद्यम्यकारुषो मुकुंदम प्राहधुर दृष्टा दृष्टा भुवा नद्य मम दृष्टिपथम ग खमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंत भक्त ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आँखों के सामने पड़ गए तुम माँ तुले जो न कृष्ण मृत्युमा दिघांस से अतस्ताम गदया मंद हनि से कृष्ण तुम मेरे मामा के लड़के हो इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो इसलिए मतिमंद आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर गदा से चूर चूर कर डालूँगा तरह निण्य मुपय्यज्ञ मित्राणाम मित्रवस्थलह बंधरूप मरिम हवा यथा मूर्ख वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो फिर भी हो शत्रु ही जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ उनका मुझ पर ऋण है अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ एवं रुक्षय तुधनवा क्य कृष्णम तो त्रैव गदयाता ने सिंहदत् जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है वैसे ही दंत ने अपनी कड़वी बातों से श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा गदयाज गदया तो प्याज नोपी तमहन गुर्या कौमोद्या स्ना थे रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्रीकृष्ण तत्मस्त न हुए उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमदी की गदा संभालकर उससे दंत के वक्षस्थल पर प्रहार किया गदा निर्भिन्न हृदय उद्यमन रुधिर मुखार प्रसार्य के सबाहरण्याम न्यपतोह गदा की चोट से दंत वक्त का कलेजा फट गया वह मुंह से खून उगलने लगा उसके बाल बिखर गए भुजाएं और पैर फैल गए निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा तथा सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्णमा भी सद्भुत पश्यताभूता वधे निप परीक्षित जैसा कि शिष्यपाल की मृत्यु के समय हुआ था सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्रीकृष्ण में समा गई विदूरथस्तो त्राथाम भ्रातृशोक परिप्लुत आगक्षदेम्याम उत्सव संस जिघांस्याम दंत वक्त के भाई का नाम था विदूरथ वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवाल देकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया तस्य तत कृष्णश्चक्रेण छे विधाम शिरोजहार राजेंद्र श केके रेटम शकुंडलम राजेंद्र जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से क्रीड और कुंडल के साथ उसका सिर झड़ से अलग कर दिया एवं च ं शोभं चाल्व चंत वक्रम सहानुज हसहान्य सूरमानव मुन सिद्धगंध विद्याधर्महोरगै अवसरो भी पितृगण कक्ष किन्नरचारण उपगीयमान विजयः कुसुमये रविवर्षितावर पुरिम् इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने साल्व उसके विमान सौभ दंतवक्र और विदुरथ को जिन्हें मारना दूसरों के लिए असक्य था मारकर द्वारका में प्रवेश किया उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व विद्याधर और वासुकी आदि महानाग अपसराए पितर यक्ष किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े विष्णुवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे एवं योगेश्वर कृष्णो भगवान जगदीश्वर ईयते पशु दृष्टिनाम निर्जि जयती योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं जो पशुओं के समान अविवेकी हैं वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही हैं सुत्जोध्योद्यम राह पांडव तीर्थाभिषेक न मध्यस्त्र प्रो किल एक बार राम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वे मध्यस्थ थे उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था इसीलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने से द्वारिका से चले गए स्ना प्रभासे तंतर्प्य देवर्षि देभर से प्रतिस्त्रोतम सरस्वती प्रति स्रोतम जयो ब्राह्मण वहाँ से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता ऋषि पितर और मनुष्यों को तृप्त किया इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े पृथुदक बिंदुसरस्त्रित्रीतकूप सुदर्शनम च ब्रह्मतीर्थक्राची सरस्वती वे क्रमश पृथुदक बिंदुसर त्रितिकूप सुदर्शनतीर्थ विशालतीर्थ ब्रह्मतीर्थ चक्रतीर्थ और पूर्ववाही सरस्वती आदितीर्थों में गए यमुना मनो जान्य व गंगा मनुज भारत जगाभ नैव समयत्र परीक्षित तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए दिन नैमसारण्य क्षेत्र में गए उन दिनों नैमसारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे समागतम अभिप्रेत्य बुढ़ियो दीर्घ शत्रि अभिनंद यथा न्याय ब्रह्म्योत्था चार दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की सोर्चित सपरिवारसन परिग्रह रोम हर्षण मासी हर वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं अप्रत्युत्म सूतम् अकृत प्रहणाजलि अध्यासी चतान विप्रा चुकोपोदी महाधव बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया कस्मा दशाभिमान विप्राण अध्या से प्रतिलोम जह धर्मपाला सथमानधर्मृति दुर्मतिन वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है भगवतो ऋषेर्भगव भूत शिष्योधी बहूं चेतिहासपुराणशास्त्रणश अदातनीत वृथा पंडित न गुणा भव न व्यास देव का शिष्य होकर इतने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है यह विनय नहीं, नहीं उद्दंड है इस अजतात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है जैसे नट की सारी चेष्टाएँ अभिमान अभिनय मात्र होती है वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है उससे न इनका लाभ है और न किसी दूसरे का एतदर्थो तदर्थो हिलोके स्मतारो मृत वध्या मे धर्मध्वज अस्ते ही पात की रोधिका जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में इसीलिए मैंने अवतार धारण किया है एतावधुक्वा भगवान्तो सद्वधादपि भावितम खुशाग्रह न करते ना भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए होनहार ही ऐसी थी हा हेतिबा दिन सर्वे मुनियन मार उचो संकर्षण देवम अधर्मस्ते कृतः प्रभो सूर्जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे सबके चित्त खिन्न हो गए उन्होंने देवासीदेव भगवान बलराम जी से कहा प्रभो आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया है अश ब्रह्मासनम दत्तम अस्मायुन आयुश्चात्मा क्रम तवजाव सत्रप्यते शिरोमणि सूर्य को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी अजानतवाचरी तस्वया ब्रह्मवधो यथा भवतो योगेश्वर सेमनामक आपने अनजाने में यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्महत्या के समान है हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता यद्ये तद् ब्रह्म हत्याया पावन लोक पावन तरी सती भवान लोक संग्रहो नन्याचोदित फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी त्रि भगवान वाच करम लोकानुग्रह अनुग्रह कामया प्रथमे कल्पे जावां सू विधिताम भगवान बलराम ने कहा मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए दीर्घ मत सत्वी आप लोग इस सूत्र को लंबी आयु बल इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हूँ मुझे बतला दीजिए मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ उष्ट तौवर्यस्य मृत्यो में वच यथा भवेदच सत्यम तथा राम दीयता ऋषियों ने कहा बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनके मृत्यु भी व्यर्थ ना हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए श्री भगवान वाच आत्मा वै पुत्रोत्पन्ना भेदानुशासनम तस्माध्य अभवित भक्ता आयुर्ंद्रिय सत्भवान भगवान ब्रह्मा ने कहा ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है इसलिए रोम रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ किम वह कामो मनुष्य साहम करवाण्यथ अजानतस्वित यथा में चिंतताम बुधा ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हों मुझसे कहिए मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा अजान अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बताइए क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं ऋषय उचु इलवल सुतो घोरो बलवलो नाम दानव ती न सत्र परवि परवि ने कहा बलराम जी इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस को दूषित कर देता है तम पापम दहिधा सा त्रोषण परम वह आकर पीव खून शराब और मांस की वर्षा करने लगता है आप उस पापी को मार डालिए हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी तत भारत वर्षम परित्य सुत चरित द्वाद मास विशुद्ध इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए बारह महीने तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी इतमद्भागवते महापुराणे बारहस्याम सहितायाम दशम स्कंधे उत्तरार्धे बरधे चरित्रे बलबल वधोक्रमो भाष्ट सपोध्याय